नमस्कार मैं हूं साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो रहो तो मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम के हमारे खास मेहमान हैं अनिल शर्मा ऋषेश्वर जी हैं जिनसे बातें करेंगे हम लोग और मीडिया के इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं और काफी समय से जो है मीडिया के क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है अनिल शर्मा जी आपका आज के इस एपिसोड में धन्यवाद <laughs> कैसे हैं आप अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है आपको आप अच्छा, लग रहा है। <laughs> इस पर अच्छा लग रहा है जी जी जी, जी। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को क्योंकि आपकी आवाज़ से पहली बार रूबरू हो रहे हैं सभी जी लिखने पढ़ने का शौक तो मुझे शुरू से ही था और पहली बार मैंने कुछ लिखा था तो एक बम्बई में एक कॉन्फ्रेंस थी परमाणु नृस्तीकरण को लेकर उसमें एडमिरल रामदास जी से हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ था अच्छा अच्छा और जिस तरीके से मुझे इस संस्थान में बहुत सारे अनुभव सीखने को मिले तो बहुत सारे अनुभव थे तो जैसे मैं आपसे अनुभव शेयर कर रहा हूँ तो मुझे लगा तो मैं अखबार में तो नहीं था उस समय तो मैंने डायरी में लिखा था पंद्रह बीस पेज लिखे थे और लिखने के बाद में जब मैंने उनको पढ़ा तो मुझे लगा यार कुछ अच्छा लिख दिया है मैंने तो वहाँ से शुरुआत हुई थी और 2003 में आचरण अखबार से मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की ढाई साल में आचरण में रहा और उसके साथ में पार्ट टाइम कुछ शांति अखबारों में भी लिखता रहा फिर जब ग्वालियर में उसके बाद में दैनिक जागरण में ढाई साल रहा मैं उसके बाद में ग्वालियर में एक अखबार लॉन्च हुआ था बीपीएन पी एन टाइम्स तो उसकी लॉन्चिंग की जो तो पहली खबर थी उसमें अवदेश जी महाराज आए थे अच्छा तो उनको कवर करने का मौका भी मुझे सौभाग्य मिला था और 2008 में राज एक्सप्रेस ग्वालियर में लॉन्च हुआ था और लॉन्चिंग से मैं वहाँ हूँ और अभी सबसे ज़्यादा समय से मैं ही हूँ वहाँ पे अच्छा आ, मेरे बाद में जो भी साथी जुड़े हैं मेरे बाद बात के अच्छा अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बारे में बताया और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को आपके बारे में सुनिए एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा पत्रकारिता के साथ में मैंने अपने सामाजिक चीज़ों से अपने आप जुड़ा है और यहाँ मैं एक चीज़ जरूर शेयर करना चाह रहा था अपने साथियों से मैंने शायद नहीं करी अभी तक कि आने को लेकर के असमंजस था क्योंकि कई सालों से ये मन में चल रहा था कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जा कर के सब लोगों से मिलना है और चूँकि मेरे एक रिलेटिव भी हैं प्रहलाद भाई जानते हैं अच्छा अच्छा तो वो भी जिक्र करते रहते थे कि अनिल जी आपको ले चलना है चलना है उनकी बच्ची है वो भी काफ़ी मतलब प्रभावित है और वो डायलॉग्स भी करती है जा के आपके कार्यक्रमों में तो मैंने जब उसको मैसेज किया तो वो ममसाजी बोलती और आपने मुझे बताया नहीं मुझे सरप्राइज करना था तो असमंजस ये था मन में ये पुनर्विवाह को लेकर के एक मुहिम चला रहे हैं और 22 तारीख को भिंड के फूप कस्बा है वहाँ एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है कल का कार्यक्रम है तो मैं कोशिश करूँगा कॉन्फ्रेंस से जुड़ू में तो एक वो हमने एक अपने ऋषि कम्युनिटी में हमने वो एक मिशन एक शुरू किया है।, है और हमारी कोशिश है कि जिस प्रकार से आश्रम के अंदर महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है तो हमने भी अपने छोटे स्तर पर एक महिलाओं की सम्मान की बात उठाई है और अपने घर से उसको शुरुआत करने की कोशिश करिए और जब हम शुरुआत कर लेंगे तब हम दूसरे लोगों से बोलेंगे कि नहीं जिन महिलाओं के जीवन में उदासीनता आ गई है क्या हम फिर से उनकी जिंदगी में उजारा करने का प्रयास कर सकते हैं तो ये एक बात थी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि जैसे आप इस परिसर में आए हैं ब्रह्मा कुमारी इसके संस्थान के साथ जुड़ गए हैं तो यहाँ का वातावरण देखकर जो आपने सोचा था और यहाँ आने के बाद क्या आपको फील हो रहा है थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस अद्भुत अकल्पनीय बिल्कुल स्वर्ग की कल्पना है मुझे लगता है स्वर्ग होगा तो ऐसा ही होगा बिल्कुल तो जाने का मन तो नहीं करता लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कुछ होती हैं मेरी धर्मपत्नी मुझसे नाराज हुई आज हम माता के मंदिर पे भी दर्शन करने गए थे तो जब बात हुई तो मुझसे बात नहीं करना चाह रही थी नाराज हो रही थी वो मैंने अपनी बिटिया से बोल दिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पता नहीं मैं लौट के आऊँगा या नहीं आऊँगा तो जब मैंने फोन लगाया तो बोले नहीं नहीं तुम्हें आने ही नहीं है तो क्यों बात करना तुमसे बोले <laughs> तुम अपनी मस्ती में मस्त रहिए मैंने मस्ती तो बहुत है यहाँ पे इतनी मस्ती है बस मस्ती मस्ती है बहुत अच्छा लग रहा है चलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी लग रहा होगा कि हमें भी वहाँ पर एक बार जाकर अनिल शर्मा जैसी मस्ती का अनुभव करना होगा <laughs> <laughs> तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे मैसेज के तौर पर यही बताना चाहूँगा कि जो बातें हैं ज्ञान तो किताबों में भी सब मिल जाएगा सब जगह यहाँ भी वही ज्ञान है जो हमने सुबह से लिया तीन दिन तक चार दिन तक वही सेशन लेकिन एक बात उसी सेशन में से कहीं निकल के आई कि इंसान जब ईश्वर के सामने जाता है तो बोलता है मैं तो पापी हूँ मैं तो मूर्ख हूँ मैं तो कामी पुरुष हूँ मुझे माफ कर दे मुझे बुद्धि दे दे और और जब कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है तू तो बहुत दुष्ट है तो उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती तो हमारा कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र तो है तो अब अब भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं मंदिर में खड़े हैं और आरती गारे हैं मैं मूर्ख खलकामी मतलब क्या उन अवगुण तुम्हारे अंदर नहीं है मैं मूर्ख खलकामी सारे <laughs> अवगुणों से भरा हुआ हूँ मैं लेकिन फिर भी अच्छा हूँ मैं बुराई नहीं सुन सकता अपनी तो पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि इंसान बुराइयों का एक पुतला है और जब लोग आपकी बुराई करें तो उसको धन्यवाद दो और वो क्यों आपसे क्या कह रहा है उस बात को समझने की कोशिश करो तो मुझे लगता है चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती चली जाएंगी सही बात है चलिए अनिल शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये अनुभव हम सभी को है हर एक इंसान जब जीवन जीता है तो उसके सामने मुश्किलें भी आती हैं वो कभी कभी अपने आप को फ़ील भी करता है कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं कितनी मुश्किलें हैं और इन सभी को वो ईश्वर के सामने तो मान लेता है लेकिन कोई व्यक्ति बता देता है तो वो इनकार करता है तो ये एक दोहरा जो मनसूबा है हमारे अंदर वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें कभी हम लोग अपने अंतर को जानते नहीं समझने की कोशिश नहीं करते या सामने वाले को भी नहीं समझ पाते तो यहाँ पर यही ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाया जाता है कि भाई आप कुछ पल के लिए इन सभी चीज़ों को छोड़कर अपने आप से जुड़ें और अपने आप को देखिए कि आप कौन हो कैसे हैं और जब आप अपने आप को टाइम देते हैं अपने आप को समझने लगते हैं तो चीज़ें सुलझने लगती हैं जो मुश्किलें वो हल होने लगते हैं और जो बुराइयाँ हैं वो भी कम होने लगती हैं तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है इन सभी बातों को सुनकर एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी जी बात यहाँ से शुरू हुई थी तो आपने मेरा नाम अनिल शर्मा सुना तो आपने फिर उस पे ऋषिश्वर सुना तो आपने उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करी मुझे नहीं पता आपने कितना समझा लेकिन हम लोग जो मानते हैं जी आ, ये मानते हैं कि ऋषि वशिष्ठ ने हमको भगवान राम को वो भगवान राम के गुरु थे और भगवान राम को ये उपाधि दी थी और हम अपने आप को वशिष्ठ का वंशज मानते हैं अच्छा। इसलिए जो जैसे विभिन्न प्रकार के जो ब्राह्मणों में उपवर्ग होते हैं जी। कोई सनाड्य बोलता है कोई कानिक बोलता है कुछ बोलता है तो वैसे हम लोगों को नासिक से हमारी उत्पत्ति बताते हैं आदि गौड़ा अच्छा, लेकिन जो ऋषिश्वर है वो उपाधि है वो उपवर्ग नहीं है अच्छा अच्छा हाँ तो हम लोग कई बार जय ऋषिश्वर का उद्घोष भी करते हैं। अच्छा अच्छा तो लोग बोलते हैं, तुम कैसे मूर्ख लोगों? तुम अपनी खुद की जय बोलते हो संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है ईश्वर की जय बोली जाती है खुद की जय नहीं बोली जाती तुमने तो भाई समझने की कोशिश करो उसमें ईश्वर शब्द जुड़ा हुआ है और वो ईश्वर उस ईश्वर ने उस ईश्वर के लिए कहा था <laughs> तो मैं जय ऋषि के साथ में अपनी बात खत्म करूंगा ओम शांति जय ऋषिश्वर नमस्कार चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सुना है रेडिमोट वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्करा पुला दिल तो न जाने किस पे आएगा मैं अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया यही ना समझा हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया यही ना समझा बहुत भोला है बेचारा न जाने किस पे आएगा मैं अपना दिल सुबह न जाने किस पे आएगा जीवाना नगद न ठिकाना जुदा हजब है जीवाना नगद न ठिकाना से बेगाना फलक से जुदा ये एक टूटा हुआ तारा न जाने किस पे आएगा है अपना दिल सुरा तो न जाने किस पे आएगा मन देखा सारा है सबका सहारा ये दिल ही हमारा हुआ ना ना किसी का देखा सारा है सब का सहारा ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का सफर में है बन जा रहा न जाने किस पे आएगा मैं अपना दिल सुवावारा, तो न जाने किस पे आएगा हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी जहा पे लगी बाजी वहीं तो पे हारा जमाने भर का नाकारा न न जाने जाने किस किस पे पे आएगा आएगा है अपना दिल तो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और हमारे यहाँ शांतिवन में विशेष पत्रकारों का एक सम्मेलन हो रहा है जिसमें अलग अलग राज्य से आए हुए पत्रकार उनसे बातें हो रही है अभी हमारे बीच में अनिल शर्मा जी आए थे और उनके साथ में उनके और मित्र हैं जिनके साथ हम लोग बातें करेंगे नमस्कार नमस्कार मैं अजय मिश्रा जी अजय मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं चाहूँगा कि हमारे रेडियो लिसनर आपको पहली बार सुन रहे हैं तो उनके लिए आप अपने बारे में बताइए मैं अजय मिश्रा हूँ मैंने लगभग उन्नीस से पत्रकारिता शुरू की थी और अभी तक मैं काफ़ी कुछ अपना कर चुका हूँ मैं अमर उजाला से मैंने शुरुआत की थी अच्छा आचरण मैं भी रहा और आज की डेट में मैं यूएनआई से जुड़ा हुआ हूं और इसके साथ में एक वेब वेब पोर्टल भी चलाता हूं बाकी कई जगह किताबों में भी और अन्य जगह भी लिखता हूं ऐसा हम्म हम्म ये मेरा लेखन लेखन का कार्य भी चलता रहता है हुँ, हुँ, हुँ, हुँ. चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को आपके बारे में सुनकर खुशी हो रहा है और मैं चाहूँगा कि जैसे अलग अलग जगह पे आपका घूमना हुआ होगा अलग अलग राज्यों में आप गए होंगे लेकिन कुछ सम्मेलन भी आपने अटेंड किया होगा लेकिन इस सम्मेलन में जब आप आए हैं तो यहाँ पर एक दो दिन आपको हुए हैं तो आपको यहाँ का वातावरण यहाँ की जो बातें हैं वो कैसे लग रहा है उसके बारे में थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर कीजिए मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ इससे पहले मैं तीन एक साल पहले आया था प्रहलाद जी के साथ में ही आया था तो उस समय भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था और इसीलिए आज दूसरी बार भी इस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए फिर से आया हूं और मेरे को यहां आके बहुत शांति मिलती है बहुत अच्छा लगता है इसी इसी लिए मैं यहाँ पर हूँ अच्छा <laughs> जो ज्ञान की बातें हैं यहाँ पर जो सुनी आपने उसमें से कौन सी एक बात जो आपको बहुत अच्छी लगी ज्ञान की तो सारी बातें अच्छी ही होती हैं ज्ञान को, कोई सा भी मिले कहीं से भी मिले चाहे वो छोटा दे या बड़ा दे वो सारा का सारा अच्छा ही होता है बस यह है कि ज्ञान को अर्जित करने के लिए अपने मन में इच्छा मनुष्य के होना चाहिए तभी वो ज्ञान सही है नहीं तो फिर चाहे आपको उसको कुछ भी सुनाओ चाहे अच्छा बताओ या बुरा बताओ वो सब उसके लिए फिर बेकार है अजय मिश्रा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया ज्ञान चाहे छोटा दे बड़ा दे या किसी भी प्रकार का ज्ञान हो वो हमारे आत्मकल्याण के लिए होता है हमारे कल्याण के लिए होता है इसलिए ज्ञान सुनना ज़रूरी है और जाते जाते मैं कहूँगा कि एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे मैं जैसे अभी बात चली थी युवाओं की तो युवाओं से एक विशेष रूप से कहूँगा एक तो वो रक्तदान करें दूसरे इस समय जो स्वच्छता का चल रहा है जैसे अपने पूरे परिसर में स्वच्छता है और बहुत अच्छा वो स्वच्छ वातावरण है और पर्यावरण भी अच्छा है तो ऐसा स्वच्छता का भी ध्यान रहें पर्यावरण के लिए भी विशेष वो प्रयास करें जहाँ भी उनको कहीं मौका मिले वहाँ पर्यावरण के लिए भी वो तैयार रहें और आगे बढ़ें यही मेरा वो है रक्तदान भी करें बाकी पढ़ाई करें इसके साथ में जिस सारे और काम भी करें सामाजिक कार्य भी करें मेरा यही उन सारे लोगों से आप निवेदन है।, है जी जी जी अजय मिश्रा जी, जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया युवाओं को याद किया आपने अपने संदेश में और उनके लिए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ, साथ सामाजिक सेवा भी और रक्तदान के लिए ख़ास आपने मोटिवेट किया कि रक्तदान करने से बहुत ही अच्छा है और इससे जो है कई लोगों की जान बच जाती हैं तो अजय मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका नमस्कार Just to you, yeah. कार आप सुन रहे हैं विशेष मीडिया कॉन्फ्रेंस में आये हुए सभी मेहमानों से हम लोग बातें कर रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले अजय मिश्रा जी से बात किया और अभी रामकृष्ण कृष्ण कटारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत अच्छा हूँ जी जी और अपने बारे में बताइए थोड़ा सा क्या करते हैं वैसे आप मैं नाइन्टी सिक्स पत्रकार हूँ और मैं दैनिक वीर अर्जुन दिल्ली नव भारत नव काफी पाँच सात अखबारों से जुड़ा रहा वर्तमान में मैं एक्सप्रेस न्यूज देख रहा हूँ एक ग्वालियर गर्जना लोकल पेपर है उसको भी देख रहा हूँ चार पाँच पत्रकार मैगजीनों के लिए भी लेखन का कार्य करता हूँ अच्छा अच्छा इन सभी के साथ साथ जैसे ने ने आप... ग्वालियर रियासत के महाराज माधोराव सिंधिया जी पर काफ़ी किताबें लिखी हैं यहाँ तक कि मेरे को अच्छी तरीके से याद है कि जब ग्वालियर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आए थे तो स्पेशली ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मुझको ले जा करके उनसे काफ़ी प्रशंसा की थी कि कटारे जी बहुत अच्छा लिखते हैं ये है, अच्छा। और मेरी पत्रकाराओं का विमोचन यहाँ गृह मंत्री जब पी के जायसवाल जी राजमाता वगैरह काफ़ी लोगों ने किया उसका नहीं। नहीं। नहीं। तो मैं सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी कार्य किया मैंने वैसे मैं क्राइम के क्षेत्र में जुड़ा रहा है लेकिन अकस्मात प्रेस पर ऐसी कोई घटना आई कि मेरे को अध्यात्म की तरफ भी झुकाव देना पड़ा मैं अध्यात्म से भी फिर जुड़ा रहा हूँ हम्म अच्छा कटारी जी काफ़ी चीज़ें जो है आपने की है अलग अलग पत्रकारिता का जो क्षेत्र है उसको आपने छुआ है तो मैं चाहूँगा कि वर्तमान में जो पत्रकारिता है या पूर्व में जो पत्रकारिता में हम लोग लिखते थे उसमें क्या अंतर है पत्रकारिता का लेखन और सोच एक बहुत अलग जाता है लेखन हम जो चाहते हैं घटना के आधार पर लिखते हैं लेकिन सोच में कहा तो बहुत जाता है कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है लेकिन इस चौथे स्तंभ को कहीं किसी ने पुष्टि के तौर पर नहीं किया है। आज चौथे स्तंभ कहकर के हमको बढ़ावा तो दिया जाता है कि आप चौथे स्तंभ को सुधारिए आप देश की एक नींव है।, है लेकिन चौथे स्तंभ से पहले कार्यपालिका न्यायपालिका ये सुधरें तब उस पर जाकर के कुछ नया पत्रकार लिखता तो बहुत है लेकिन इंप्लीमेंट कहाँ होता है उसका कार्यपाल का और न्यायपालिका ये दो जाती है वो होता है आज की स्थिति पत्रकारिता की ये हो गई है कि पूरी तरीके से मार्केट हावी हो चुका है नहीं। नहीं। आज किसी भी पत्रकार में स्पष्ट लिखने की हिम्मत नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं जैसा कि आप देख भी रहे हैं किस कौन पत्रकार है अब बड़े बड़े समूहों में जो लिखने वाले पत्रकार थे उनको एक तरफ कर दिया गया नहीं, नहीं। आप तो जो मालिक कह रहे हो उसके हिसाब से लिखी है आप आप अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते नहीं, नहीं। आप अपने शब्दों को भी आप बया नहीं कर सकते चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सत्य घटना जो हमारे बीच में है उसको आपने बयाँ किया अपने शब्दों में और कहीं ना कहीं ये चीजें जो है बहुत हावी हो गया और पत्रकारिता एक हॉबी न रहकर किसी के लिए काम करना हो गया हमारा किसी के कहने पर लिखना हो गया तो ये कहीं ना कहीं पत्रकारिता क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कमी है जिसको हम सभी <laughs> लोग जिसे शायद हम सभी लोग पूरा नहीं कर पाएंगे और इसको पूरा करने के लिए शायद हमें फिर से एक नई क्रांति लानी होगी बिल्कुल बिल्कुल आज पूरी तरह हाँ है। जी, जी जी जी जी अच्छा कटारे साहब एक और बात पूछना चाहूँगा यहाँ आकर जो अनुभूति आपको ही है उसके बारे में थोड़ा सा शेयरिंग कीजिए यहाँ मैं वैसे प्रजापति ब्रह्म कुमारी से मैं करीब सत्रह अठारह सालों से मैं लिख रहा हूं ऊपर और मुझको माउंट आबू आने के लिए दो तीन बार कहा भी गया अच्छा। लेकिन वो संयोग <laughs> नहीं बन पाया वो संयोग अभी अनु भाई के साथ ही बना जी। प्रहलाद भाई के साथ बना <laughs> तो आकर के बहुत अच्छा लगा और पूरे दिन हमने कल देखा लेकिन जब श्याम को हलाद भाई बोले कि अपने को चलो घूमने चलना है तो हम घूमने निकले तो थोड़ा कैंपस से बाहर निकले बाहर निकले तो हमने देखा कि बहुत अच्छा साफ सफाई बड़ी स्वच्छता के साथ वैसे तो पूरा वातावरण ही है यहाँ साफ सुथ तो एकदम लेकिन जब चलते चलते हम थोड़ा थकान महसूस करने लगे तो हमने कहा ये कहाँ ले आया हमको <laughs> हम इतने कभी चले ही नहीं खाना खाने के बाद एक डेढ़ किलोमीटर चलना हम लोगों के लिए बहुत भारी पड़ा अच्छा अच्छा लेकिन जब जाके हमने देखा कि वहाँ स्वर्गलोक त्रिलोक और ब्रह्मलोक तो एकदम जाने के साथ हमने गेट से अनुभूति की कि बाकी में हम स्वर्ग लोग में आ गए क्या आ। या कहीं और दूसरी जगह दूसरी जगह आ गए तो उस तरीके से हमको अनुभव ये लगा की हमने बाकी में बहुत अच्छी जगह आए और स्वर्ग लोग में आए और मैं तो निर्णय भी कर रहा हूँ कि अगर पहला दवाई नहीं भी लाएंगे और आप नहीं भी बुलाओगे तो साल में दो बार अपनी मन की शांति के लिए कम, कम आठ दिन का करना होगा क्योंकि व्यक्ति अगर तनाव में है तो उसको शांति बहुत जरूरी है और मेरा ख्याल है कि शायद मैं बहुत बहुत जगह घूमा हूँ हिन्दुस्तान में गृह मंत्रालय की ओर से भी मेरे को बहुत जगह भेजा गया भे लेकिन जो शांति यहाँ मिली उसकी अनुभूति मैं आपको बता नहीं सकता सही बात है चलिए कटारे जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ यहाँ पर आने के बाद जो आपके मानस पटल में जो चेंज आया बदलाव आया है वो कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा की खोज थी जिसे आप पा रहे हैं यहाँ पर आके और इसके लिए आप खुद अपना निर्णय भी ले रहे हैं कि साल में दो बार अवश्य यहाँ पर आके समय बिताएंगे तो अच्छी बात है हमारे लिए खुशी की बात है कि आप आइए आपका वेलकम है और मैं चाहूँगा कि यहाँ से जाने के बाद वहाँ आप क्या करेंगे मैं वहाँ लोगों को संदेश दूँगा अगर मन की शांति चाहिए जी जी तो एक बार अवश्य माउंट आबू जाए हाँ। और वहाँ कम से कम तीन चार दिन रह कर देखें किस तरीके से दिनचर्या है किस तरीके की साफ सफाई है हुँ। उनके विचार क्या है जिस व्यक्ति के विचार जो यहाँ का संचालक करता हो उसके विचार जब मैंने सुने तो उन्होंने कहा अपने घोषणों में कि मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी शादी हुई नहीं, नहीं। तो उन्होंने कहा बोले हाँ दिलवाले से हुई <laughs> आपके पुत्र कितने हैं <laughs> बोले सुखी और खुशी मेरे मित्र हैं जिसका ऐसा विचार हो तो उस संस्था का कहना ही क्या है सही बात है चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपके यहाँ विचार सुनकर और आशा करता हूँ आप वहाँ जाने के बाद अपने लेख में अपने पत्रकारिता में आप जरूर इसका मैसेज जरूर संदेश जो है लोगों तक पहुँचाएंगे अच्छी शुभ के साथ और हमारे साथ आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू नमस्कार मैं हूँ साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो तो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 आइए हम लोग पत्रकारों का जो विशेष अनुभव है वो शेयर कर रहे हैं आपके साथ में अभी शिवचरण मावे हमारे साथ हैं उनसे भी बातें करते हैं नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू कैसे हैं आप मैं बढ़िया हूं <laughs> और शिवचरण जी आप अपने बारे में बताइए मैं अपना खुद का अखबार निकालता हूं हूँ अच्छा। की स्पीड टुडे के नाम से सोसाइटी अच्छा, स्पीड टुडे अच्छा अच्छा सोसाइटी स्पीड टुडे हमारे पत्रकार साथी आपको बता चुके हैं कि पत्रकारिता में बाजार बाद काफी हावी हो चुका हुँ, है हुँ, हु, हु, हु. लिखने की स्वतंत्रता जो छीन ली है हु. इसलिए हमने अपना खुद का अखबार शुरू किया है अच्छा अच्छा हाँ तो किस नाम से शुरू किया इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों जी हिंदी, हिंदी हिंदी वाला अच्छा अच्छा तो इसको किस लक्ष्य से आपने शुरू किया क्या थीम से शुरू किया आपने कि अपनी अपनी जो अभिव्यक्ति होती है अपने जो विचार होते हैं कोई खबर होती है सत्य होती है उसको अपन लिख सकते हैं अपने अपने हिसाब से बाकी अखबारों में जैसे काम करते हैं तो नहीं लिखने देते सही बात है तो शिव जी एक और बात पूछना चाहूंगा यहाँ आके आपको कैसे लगा यहाँ का जो अनुभूति तो प्रहलाद हमें ग्वालियर से लाके बिल्कुल प्रभु के करीब ला दिया है ऐसी <laughs> अनुभूति हो रही जैसे स्वर्ग में आ गई है इसके लिए मैं प्रहलाद भाई का सही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ <laughs> उन्होंने कम से कम जी को रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहेंगे? चाहिए मैसेज यही है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वो शांति और सद्भावना बनाए रखें और हमेशा सत्य की राह पर चलें चलें शिव चरण जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सभी के लिए आपने संदेश दिया कि शांति और सद्भावना बनाए रखें और उसी पर चलते रहें तो जीवन आपका बहुत अच्छा होगा एंड शिवचरण जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर अपना अनुभव शेयर करने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको मंगल काम धन्यवाद के जाने के बाद करे फिर उसके याद छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों जान जान पल महल जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ अचानक ये मन किसी के जाने के बाद कर फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों तो आइए आगे बढ़ते हैं अभी हमारे बीच में गिरिराज त्रिवेदी हैं जिनसे बातें करेंगे और पत्रकारिता से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं तो आप सभी की तरफ से गिरिराज त्रिवेदी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर कैसे हैं आप बढ़िया और इस रेडियो के माध्यम से लोग आपको पहली बार सुन रहे हैं तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें मैं चौरानवे से पत्रकारिता लाइन में हूँ वो सबसे पहले मैंने स्वदे से पत्रकारिता सुन की अच्छा उसके बाद मैंने वो भोपाल के बीरू चलाई एक इंग्लिश में पेपर निकलता है फ्री प्रेस के नाम से वो भी मैंने चलाया उसके बाद मैं नब भारत में जनरल मैनेजर बना चार साल का अनुभव जन भारत से लिया मैंने अभी मैं दैनिक ग्वालियर मत में काम करता हूँ मैं चंपा थ और पत्रकारिता में क्या नवीनता की संभावना है अभी पत्रकार जैसे भाई लोगों ने अभी बताया है वो तो सब रेगुलर ही है मालिकों के गुलाम लोगों को रहना पड़ता है तो मुझे नहीं लगता कि पत्रकारिता में आगे कुछ है तो इसका कोई तोड़ क्या है इसका तोड़ ये नई जनरेशन आए हाँ करीबन मतलब जो मालिकों के हाथ में जो पेपर जा रहे लेखनी जा रही है वो नहीं जाना चाहिए मालिक ने अगर कह दी वो खबर नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है उसमें संपादक हो या रिपोर्टर हो कोई मतलब ही नहीं निकलता है उसका जो मालिक ने कह दिया वो है आजकल एक्चुअली क्या है पैसे के लिए सब काम करते हैं उनको भी ये डर लगता है कहीं नौकरी ना चली जाए मेरे ख्याल से आया तो सवाल संभव एक और बात मैं पूछना चाहूँगा यहाँ आप आध्यात्मिक सरोवर में आए हैं तो यहाँ पर आपको कैसे फील हो रहा है आप क्या अनुभव कर रहे हैं और यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे भाई यहाँ से जाने के बाद तो मैं पता नहीं क्या क्या लिखूँगा मैं बताऊँगा आपको न्यूज़ <laughs> पेपर के माध्यम से <laughs> आपको पता पड़ेगा <laughs> व्हाट्सअप पर मैं जैसे फेसबुक पर भी डालूंगा लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा तो लगता है भाई स्वर्ग में आ गए इसका मुकाबला ही नहीं है कहीं मैंने धरती पहली बार ऐसा घुमा मैं काफ़ी जगह घूमता हूं साल में चार पांच बार बाहर जाता हूं लेकिन ऐसा मैंने अभी तक पहली बार अपने जीवन में पहली बार देखा है बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा <laughs> बहुत ही अच्छा <laughs> यहां के जो की जो ज्ञान की बातें हैं उसमें से कौन सी एक बात जो आपको दिल को छू लिया आपका लोगों को एक बार आके यहां देखना चाहिए <laughs> मुझे ये लगता है आप लोगों ने इतना अच्छा मतलब सब लोगों ने इतना प्रयास किया है इसको क्या स्वच्छा अभियान देखो क्या मतलब हर चीज़ के आपने लेके चला है लेकिन एक बार आदमी को घूमना चाहिए और मैं भी अपनी लेकिन से ये प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से लोगों पर पहुंचाऊं जिससे लोग यहां आए और देखें सारी चीजें। चलिए बहुत ही अच्छा लगा त्रिवेदी जी अपने भावों को अपने व्यक्त किया है और एक संदेश के रूप में हमारे श्रोताओं को क्या बताएँगे आप मैं यही सब संदेश देता हूँ कि एक बार आके आश्रम में आके देखें यहाँ क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं कितना अच्छा चल रहा है आजकल मैं ये सब लोग पत्रकारों से कह रहा था एक आदमी मतलब घर बनाने के लिए एक ईट लगाने के लिए मतलब कितना प्रयास करता है जब उसके बाद नहीं कर पाए यहाँ आके मैंने देखा कितना साल मतलब कितने सारे वो बने हैं क्योंकि तो फ्री से बिल्कुल एक पैसे का कहीं लेन देन नहीं है मैंने पहली बार ऐसा एक ऐसा वो देखा है मतलब कि कहीं पैसे का लेन नहीं एक सिग्नल पैसे का लेन नहीं है मैं कितनी जगह गया हूँ वैष्णो देवी मतलब शाह बाबा कहीं भी लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता इससे बेटर कोई हो लेकिन आप लोगों सबको बधाई देना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का चलिए त्रिवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और हमारे साथ जुड़कर अपना अनुभव शेयर करने के लिए गीता अब तो गाना आता है तुम्हें मुझे नहीं आता नहीं भी आजकल तो गीता जी खूब गाती है हाँ हाँ गाइए ना आज से पहले आज से ज्यादा आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी ऐसी मीठी सुहानी ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले संजो कह या किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले ही इसको संजो कह या किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले हैं मन चाहे साथी पाके सबके चेहरे देखो तो कैसे किले ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से टेस्ट स्पीड सर सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा ये मेरे दिल की दुआ पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में दिल मेरा गाने लगा है ओ इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम इसी खुशी को ढूंढ रहे थे यही आज तक नहीं मिली आज से पहले त्रिवेदी जी ने अपना अनुभव शेयर किया आशा करता हूँ आप सभी को उनके अनुभव को सुनकर अच्छा लगा होगा तो आई अब आगे बढ़ते हैं रवि यादव जी भी हमारे साथ हैं इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं और वो भी इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं तो रवि यादव का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर कैसे आप बढ़िया फाइन और बताइए अपने बारे में सर मैं टू से मीडिया लाइन में हूँ मेरी शुरुआत नव भारत से ही हुई एक रिपोर्टर के तौर पे उसके बाद मैं इंडिया न्यूज चैनल में भी रहा राजा एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो निकलता है उसमें भी रहा इवेंट मैनेजर था उसमें उसके बाद परवार टुडे लेकिन मुझे एक संतुष्टि नहीं मिली कहीं भी प्रेस्ट, प्रेस्ट, प्रेस्ट, प्रेस्ट, प्रेस्ट लाइन में क्योंकि जो जैसा कि मेरे साथियों ने बताया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कहीं ना कहीं मार्केटिंग हावी होती जा रही थी तो फिर मैंने सोचा खुद का बैनर चालू करना चाहिए जहाँ मैं अपनी अच्छे से अपनी बातों को व्यक्त कर सकूँ पब्लिक तक पहुँचा सकूँ तो इसके लिए फिर मैंने अपना ख़ुद का जी न्यूज़ के जी न्यूज़ 24 के नाम से एक टीवी चैनल चालू किया और एक मैगज़ीन पब्लिश करता हूं मैं दैथ ऑफ पब्लिक के नाम से मंथली मैगज़ीन है तो अभी आज की तारीख़ में मैं जी न्यूज़ 24 फोर चैनल ऑपरेट कर रहा हूं उसका चीफ एडिटर मैं ही हूं बाकी स्टाफ है और तो जो मुझे ठीक लगता है कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए व्यवस्था बदलाव के लिए तो उसमें जाते हैं वीडियो के माध्यम से भी वैसे स्टोरी टाइप में भी बना के डॉक्यूमेंट्री टाइप में भी बना के पब्लिक में थोड़ा बहुत बदलाव जहाँ तक कर सकते हैं अगर हम मान लीजिए आधा परसेंट भी अगर बदलाव ला सकते हैं तो काफ़ी होगा हु हु हु हु। तो इसको कैसे करते हैं आप सर मैं कोशिश ये करता हूँ कि पब्लिक से जुड़ा अगर कोई मुद्दा है तो मैं खुद उसको रिपोर्टिंग करता हूँ स्टाफ के भरोसे नहीं रहता हूँ क्योंकि स्टाफ अपनी सहूलियत के हिसाब से उस खबर को बनाएगा जैसा की दबाव रहता है लेकिन मेरे यहाँ वो चीज नहीं है स्टाफ भी मैंने सीमित रखा है जिससे की मैं उनकी जरूरत पूरी कर सकू ये है जी जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया रवि यादव और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी भावनाओं को सुनकर और मैं चाहूँगा कि यहाँ ब्रह्माकुमारी इसमें आने के बाद जो आपने अनुभव किया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर एक लाइन में बोलूँ यही वो स्थान है जहाँ आत्मा का परमात्मा से एकदम से डायरेक्ट मिलन होता है <laughs> जी, जी जी और यहाँ से जाने के बाद आप क्या करेंगे किस तरह से चीज़ें शुरू करेंगे सर जैसा कि मैं करीब मेरे पास पाँच साल साधना चैनल का मैं ब्यूरो चीफ रहा ग्वालियर में तो अध्यात्म से तो मैं काफ़ी समय से जुड़ा हूं कई मतलब शंकराचार्य लोगों को एक शंकराचार्य से मिलने का मौका नहीं मिलता मैं अपनी लाइफ में चार शंकराचार्यों के इंटरव्यू ले ले चुका हूं और कई विभिन्न धर्म गुरुओं से मुलाकात हुई नंकारियों के साथ भी हुई राधा स्वामी वालों के साथ भी हुई कई आश्रमों में भी जाने का मौका मिला लेकिन यहाँ जो देखा वो अद्भुत है उसका तो कहीं कोई मिलन नहीं है अभी कुछ दिन पिछले दिनों ही में अभी फरवरी के महीने में एक पत्रकारों का ही टूर लेके गया था इधर नॉर्थ इंडिया का तो वहाँ भी देखा हालांकि वहाँ भी उन लोगों की भी काफ़ी सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी थी लेकिन यहाँ जो है कैशलेस इससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ मैं कहीं ना कहीं किसी भी जगह जाए अपन तो दान पेटी रखी है या कूपन कैंटीन खोल रखे हैं कूपन व्यवस्था है तो कहीं ना कहीं वो एक जरिया बनता है भ्रष्टाचार को पैदा करने का वो चीज़ यहाँ नहीं है जब कैश कैश ही नहीं होगा तो भ्रष्टाचार कैसे होगा तो इससे बहुत प्रभावित हुआ ओके रवि यादव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया यहाँ की व्यवस्था में जो ये सिस्टम है ये आपको अच्छा लगा और इसी से आपको प्रेरणा मिलती है कि अगर ऐसी चीज़ें हो तो भ्रष्टाचार की जो बात है वो ख़त्म हो जाती है तो ये आपको अच्छा लगा और जाते जाते मैं कहूंगा कि रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहेंगे सर मैं एक एनजीओ भी चलाता हूं जिस नाम से मेरी मैगजीन है ऑफ पब्लिक के नाम से तो मेरा प्रयास ये रहता है कि जब भी बरसात का सीजन आता है तो पेड़ लोगों को जरूर लगाना चाहिए हुँ, हुँ, हुँ. और मैं करीब ये काम आठ नौ साल से कर रहा हूँ कंटिन्यू इसी वर्ष बरसात के मौसम में लगभग मैंने साढ़े पेड़ लगवा दिए और मेरे इस काम में जो दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा है ग्वालियर में हु. उनका बहुत सपोर्ट रहता है वो क्या है लोग अमूमन लोग क्या करते हैं तो उनके सहयोग से हुँ. मैं पांच फिट की हाइट से लेके पंद्रह फिट बीस फिट की हाइट तक के ना कि पेड़ ना पौधे ना होते हुए वृक्ष लगवा अभी वहाँ एक बर्ड पार्क बन रहा है तो उसमें करीब ढाई सौ पेड़ मैंने अभी लगवाए हैं वहाँ तो हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में कम से कम चार पेड़ तो लगाना चाहिए क्योंकि पेड़ है तो हम हैं अगर पेड़ नहीं है तो जीवन भी नहीं है ऑक्सीजन hmm. तो कहाँ से मिलेगी बस यही मेरा मैसेज है जी रवि यादव बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी आज के समय में क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि मौसम में इतना बदलाव आया इस साल तो शायद सभी ने अनुभव भी किया है क्योंकि जिस तरह से बारिश और जिस तरह से गर्मी कहीं न कहीं तालमेल नहीं बैठ रहा है रात और दिन में जैसा अंतर हो जाता है बारिश गिरते ही उसके रुक जाने पर बहुत ज़्यादा गर्मी हम लोग फील कर रहे हैं तो ये एक बड़ी चेतावनी हम सब के लिए है मौसम ने हम सभी को बता दिया कि क्या होने वाला है तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ लगाने से एक बैलेंस होगा जिसको हम लोग आने वाले समय में देखेंगे अगर नहीं लगाएँगे तो इससे ज़्यादा मौसम की जो बदतर हालत है वो हम लोग सहन करना पड़ेगा हमें शायद मुझे लगता है तो इसीलिए हमें सभी को इस मौसम की जो बदलाव है उससे समझ लेनी चाहिए कि हमें क्या करना है तो आशा करता हूं तो यादव जी ने जो मैसेज दिया कि पेड़ लगाना चाहिए और ख़ुद भी लगा रहे संस्था के माध्यम से और आप भी और ब्रह्मा कुमारी संस्था के माध्यम से भी पेड़ लगाए जा रहे हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंटरों के माध्यम से मैसेज आता है मुझे पहला जी और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही का जो पेड़ लगाने का मुहिम अभियान ये अनवरत चलता रहें ताकि हमारा कुदरत का जो नेचर का जो बैलेंस है वो बना रहे हैं और एक बार फिर से राम यादव को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू आपका थैंक यू धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया थैंक यू धन्यवाद